रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक पैतालीसवा भाग उन्नीस में शांति स्वरूप ने क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से बीएससी पूरी की वहीं से 1919 में रसायन विज्ञान में एमएससी की परीक्षा पास की ऐसा लगता है कि उस समय शिक्षा व्यवस्था अधिक लचीली थी उस वक्त कोई भी स्नातक छात्र भौतिक विज्ञान छोड़कर रसायन विज्ञान ले सकता था आजकल ऐसी कल्पना करना भी असंभव है उन्हें दयाल सिम कॉलेज से वजीफा मिला जिसकी सहायता से पढ़ने के लिए वे इंग्लैंड के रास्ते अमेरिका गए उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था इसलिए उन्हें अमेरिका जाने के लिए जहाज मिलने में दिक्कत हुई इस कारण उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने का निश्चय किया उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया और वहां प्रसिद्ध भौतिक रसायन शास्त्री प्रोफेसर एफ जी डानान के साथ काम किया 1921 में उनके शोध प्रबंध पर उन्हें डीएससी की डिग्री मिली उनके शोध का विषय था सॉलिबिलिटी ऑफ बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स इन आयंस एंड Their on the of ions. 1921 में भारत वापस लौटे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक बने वहां उन्होंने रसायन विज्ञान के एक सक्रिय केंद्र की स्थापना की उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुल भी लिखा 1924 में वे विश्वविद्यालय रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर चले गए और वहां 1940 तक रहे इन सोलह सालों में उन्होंने ये सौ ऐसी अधिक शोध पत्र लिखे मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान का शायद यह उनका सबसे सक्रिय काल था काली और चुंबकीय रसायन में योगदान के साथ साथ उन्होंने कई औद्योगिक समस्याओं के हल भी खोजे मिसाल के लिए एटॉक ऑयल कंपनी ने तेल की खोज के दौरान पाया कि उनके बरमे और नमकीन पानी में अटककर कर फस जाते थे ने इस समस्या का एक सरल उपाय खोजा उन्होंने गोंद का उपयोग करके मिट्टी का गाढ़ापन कम किया जिससे समस्या हल हो गई। इस व्यावहारिक अनुसंधान से कंपनी के मालिक इतने खुश हुए कि शोध और विकास के कार्य के लिए 1925 में उन्होंने भटनागर को डेढ़ लाख रूपये दिए इस राशि से भटनागर ने पंजाब विश्वविद्यालय में पेट्रोलियम अनुसंधान के लिए एक नया विभाग खोला अगले दस वर्षों में भटनागर और उनके छात्रों ने कई रोजमर्रा की समस्याओं पर शोध किया मोम मिट्टी के तेल से जलने वाली बाती की लो की ऊंचाई बढ़ाना लोहे को जंग लगाने से बचाना आदि इसके लिए उन्हें कई पेटेंट भी मिले रॉयल्टी का 50 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए खर्च किया जाता था भट्टाचार्य ने बुनियादी शोध को दैनंदिन पेश आने वाली समस्याओं के हल के साथ जोड़ा ये दोनों काम दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने ज्ञान के समुचित उपयोग से संपत्ति का निर्माण किया बौद्धिक कार्य के मूल्य को उन्होंने बहुत पहले ही पहचान लिया था